माँ की बातें सरयू बाला देवी आह जिस बार नरेंद्र ने मुझे मठ में ले जाकर पहली बार पूजा दुर्गा पूजा कराई उस बार पुजारी को उसने मेरे हाथ से दक्षिणा के रूप में पच्चीस रुपये दिलाए थे कुल चौदह सौ रुपये खर्च किए थे पूजा के दिन पूरा मठ लोगों से भर गया था सभी बच्चे परिश्रम कर रहे थे नरेंद्र ने आकर कहा माँ मुझे बुखार ला दो हे भगवान कहते न कहते उसे कपकपी के साथ ज्वर हो गया मैंने कहा ओ माँ यह क्या हुआ अब क्या होगा नरेंद्र बोला माँ चिंता की कोई बात नहीं मैंने अपनी इच्छा से ज्वर इसलिए ले लिया कि लड़के प्राण पर से परिश्रम कर रहे हैं तो भी कहीं कोई त्रुटि हो जाए और मैं उन पर नाराज होकर डांटने लगूँ या कहीं दो थप्पड़ ही लगा बैठूं, इससे उन्हें भी कष्ट होगा और मुझे भी तकलीफ होगी इसी सोचा कि जरूरत ही क्या है थोड़ी देर बुखार में ही पड़ा रहूं, बाद में काम काज पूरा होते ही मैंने कहा ओ नरेंद्र तो अब उठ जा नरेंद्र बोला हाँ माँ यह देखो उठ गया यह कह कहकर वह पहले जैसा ही स्वस्थ होकर उठ बैठा पूजा के समय वह अपनी माँ को भी मठ में ले आया था वह बैंगन तोड़ रही थी मिर्च तोड़ रही थी और इस बगीचे उस बगीचे घूमती फिर रही थी मन में थोड़ा अहंकार था कि मेरे नरेंद्र ने यह सब किया है नरेंद्र ने तब आकर उनसे कहा अजी, तुम कर क्या रही हो माँ के पास जाकर बैठो ना। बैगन मिर्च तोड़ती फिर रही हो शायद सोच रही हो कि तुम्हारे नरू ने यह सब किया है परंतु ऐसी बात नहीं है जिन्हें करना था उन्होंने ही किया है नरेंद्र कुछ भी नहीं है अर्थात ठाकुर ने ही सब किया है आहा मेरा बाबूराम नहीं है कौन इस बार पूजा करेगा